गिनी मुर्गी ने कैसे पाई बहुत समय पहले की बात है जब सब कुछ अभी अभी बना था एक गिनी मुर्गी गेंगाह के पंख चमकदार काले रंग के थे उसके पत्तों पर कोई चित्तियां नहीं थी जैसे कि अब होती हैं एक भी चित्ती नहीं थी गिनी मुर्गी छोटी सी थी लेकिन उसकी मित्रता एक बड़े पशु के साथ थी उसकी मित्र थी एक गाय दोनों की विशाल हरी पहाड़ियों पर जा दोनों को विशाल हरी पहाड़ियों पर जाना अच्छा लगता था जहां गाय घास खा सकती थी और ननगा बीज चुन सकती थी और टिडो को पकड़कर खा सकती थी और दोनों सदा सतर्क रहते थे कि कहीं शेर न आ जाए एक पहाड़ी पर गाय से मिलने के लिए एक दिन गिनी मुर्गी नदी पार कर रही थी वहां की घास इतनी मीठी और स्वादिष्ट थी कि गाय बेसब्री से जल्दी जल्दी घास काट कर चबा रही थी ननगा को नदी में ही घास काटने और चबाने की आवाजें सुनाई दे रही थी लेकिन वह क्या था जिसे गाय की ओर चुपके से जाते हुए ने देखा, हा वह हाँ, शेर था अब आपको लगेगा कि एक कितनी तेजी से वह किनारे से ऊपर भाग सकती थी उतनी तेजी से वह भागी और धूल में पंख फड़फड़ाती और जमीन पर पंजे रगड़ती हुई फराटे से सीधे शेर और गाय के बीच में आखड़ी हुई शेर दहाड़ा मेरी आंखें यह रेत या क्या था जब धूल का बादल थोड़ा छटा वहां पर किसी का नामो निशान न ना था निश्चय को खाने के लिए कुछ न कुछ न मिला अपने खाली पेट सामान गड़गड़ाता हुआ भयंकर क्रोध में वह घर की ओर चल दिया अगले दिन गिनी मुर्गी घास के मैदान में पहले पहुंच गई तो निश्चय ही जान लो कि वो बड़ी सावधान थी शेर घात लगाकर तो नहीं बैठा था शीघ्र ही उसने गाय को सतर्कता के साथ नदी पार करते देखा स्लिप क्लॉप स्लॉप लेकिन सरकंडों में कोई पीली चीज फड़क रही थी वह शेर की पूछ नहीं थी चीखती से, आधी आधी से, से आ रहा था वी क्लो, क्लो, क्लो। उसने चिल्लाकर गाय को कहा गिनी मुर्गी कलिसी के कारण धूल का अंधड़ आया था अपने नुकीले दात दिखाते हुए वह घूर रहा है अगले पर बाउंडर नदी से आग रूफ शेर गुस्से से दाड़ते हुए कूदा और तुरंत अपने को जलमग्न पाया गाय को भगाने के लिए इस पक्षी को मैं पक्षी को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वह बड़बड़ाया लेकिन जब तक वह दोबारा जोर से दहाड़ पाया गाय और गिनी मुर्गी सुरक्षित दूसरी पहाड़ी पर स्थित गाय के घर पहुंच चुके थे ननगा कृतज्ञ गाय ने प्यार से कहा दो बार तुमने सिर से बचाया अब मैं तुम्हारे लिए वही करूंगी उसने घूमकर अपने गुच्छेदार पूछ दूध से भरे मटकी में डुबो दी फिर दूध में भीगे पूछ के गुच्छे को गिनी मुर्गी के काले चमकदार परों पर छटक दिया फ्लिक फ्लॉक फ्लिक और मलाईदार दूध उस पर छिड़क दिया गिनी मुर्गी ने अपनी गर्दन को घुमाया और पीठ पर बनी सुंदर सफेद चिट्तियों को प्रशंसा से देखने लगी गिनी मुर्गी ने अपने पंख फैला दी और गाय ने उन पर भी दूध छिड़क दिया फ्लिक फ्लॉक फ्लिक क्लो क्लो। ये तो बहुत सुंदर है सामना किससे हुआ शेर से जो अभी भी वहां खड़ा सिर को झटक कर कानों से पानी निकाल रहा था और पहले से भी गुस्से में था वो चित्तीदार पक्षी शेर ने चिल्लाकर कहा क्या तुमने अपने रास्ते में गिनी मुर्गी को देखा वो हाँ अपनी हंसी छिपाते हुए ननगा बोल मुझे लगता है कि वो उस ओर गई है उसने अपने चित्तीदार पंख से दूर पहाड़ियों ओर संकेत किया अगर आप जल्दी जल्दी जाएं और आराम करने के लिए कहीं न रुकें तो आप कुछ दिनों में उसे पकड़ लेंगे सिर झट से, से कूदा उस अनोखे पक्षी का उसने धन्यवाद भी न किया एक मिनट बाद उसके मन में विचार आया कि उस पक्षी को रास्ते में खाने के लिए पकड़ लेना चाहिए लेकिन जब मुड़कर उसने नदी के किनारे देखा तो उसे पक्षी का चिन्ह भी दिखाई न दिया घास और छाया में छिपने के लिए यह सुंदर चित्तियां बहुत काम की हैं ननगा जोर से हंस वो तो वही थी जहां शेर उसे छोड़ गया था और वो वापस चलती गाय के घर की ओर अपने मित्र का फिर से धन्यवाद करने के लिए समाप्त